अथ श्री हंस गीता श्री गणेशाय नमः श्री नमः नमः श्री युधिष्ठिर ने पूछा पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य इंद्रिय संयम क्षमा और प्रज्ञा यानी उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं इस विषय में आपका कैसा मत है जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं एक समय नित्य जन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे घूमते घामते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे उस समय साध्यों ने कहा हंस हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। यह बात सर्वदा प्रसिद्ध है महात्मन हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं, पतत्रिन, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है पक्षी प्रवर आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है आपका मन किसमें रमता है हे पक्षीराज खगत श्रेष्ठ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 दय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे अर्थात उनके लिए हर्ष एवं विषाद न करे किसी के मर्म में आघात न पहुंचाए दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मोह से न निकाले वचन रूपी बान जब मोह से निकल पड़ते हैं तब उनके द्वारा बिंधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं इसीलिए विद्वान पुरुषों को किसी दूसरे मनुष्य पर वागबान का प्रयोग नहीं करना चाहिए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 क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा सत्य सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं वेदाध्ययन का सार है सत्य भाषण सत्य भाषण का सार है इंद्रीय संयम और इंद्रीय संयम का फल है मोक्ष यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है जो वानी का वेग मन और क्रोध का वेग तृष्णा का वेग तथा पेट और जननेन्द्रिय का वेग इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि मानता हूं क्रोधी मनुष्यों से क्रोधन करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है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 कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूं इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं सुनो मनुष्य योनियों से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंत करण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंबे की भांति उच्च कूल में उत्पन्न हुआ सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है किसी से ईर्षा रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणों का बखान करना नहीं चाहते है जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगी रहते हैं वह वेदाध्ययन तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे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 क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है दान देता है तप करता है अथवा जो हवन करता है उससे उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं क्रोध करने वाले का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है देवेश्वरों जिस पुरुष के उपस्थ उधर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 उर्ध गति को प्राप्त होता है जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है उसी प्रकार मनुष्य को ऊपर युक्त सभी सदगुणों का सेवन करना चाहिए मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कही किसी को नहीं समझा है मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और, घूम और देवताओं से कहा करता हूं कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुंचने की सीढ़ी है पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है जैसे मनुष्यों का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है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 इसीलिए वे मनुष्यों के क्षणभंगूर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष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 और धर्म धर्मपरायण है उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है अर्थात यह वाणी की प्रथम विशेषता है सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है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 ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्गलोक की ओर चल दिए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्यमय तत्व ज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हंस गीता समाप्त हुई तत्सत्ी कृष्णार्पणमस्तु